घास जीवों के शरीर और इन शरीरों के उपादान और इनमें अलग अलग जीव मालूम पड़ते हैं वो जागृत अवस्था के आकार में परिणत जो चित्त है उस चित्त से जुदा नहीं है क्यों इसलिए कि चित्त से ही दिखाई पड़ते हैं इसमें दृष्टांत क्या है दृष्टांत ये है कि जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न दशा में अपने चित्त से जीवों के शरीर भी देखता है उनके उपादान पंचभूत आदि भी देखता है और उनमें अलग अलग मनुष्य पशु पक्षी के शरीर में जीव हैं ऐसा भी देखता है परंतु जैसे स्वप्नावस्था में न स्वप्न दृष्टा के चित्त से जुदा कोई शरीर है न उनका उपादान है न उनमें जीव है ठीक उसी प्रकार ये जागृत अवस्था में भी दृष्टा की दृष्टि से प्रथक और सब कुछ नहीं है। अब वो जो चित्त है जिस चित्त से स्वप्नावस्था दिखती है जिस चित्त से जागृत अवस्था दिखती है ये जो चित्त है वो दृष्टा आत्मा से जुदा नहीं है क्योंकि वो भी दृष्टा का दृश्य है तो जैसे स्वप्न का चित्त स्वप्न दृष्टा से जुदा नहीं है वैसे जागृत का चित्त भी जागृत दृष्टा से जुदा नहीं है तो स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा तो एक ही है क्योंकि जिस मैंने सपना देखा वही मैं जागृत देख रहा हूं और ये दृष्टा की दृष्टि का ही नाम चित्त है तो स्वप्न भी एक दृष्टि है जागृत भी एक दृष्टि है और दृष्टि से पृथक न जीव हैं, न उनके शरीर हैं, न उनके उपादान हैं, न वहां कोई माया अविद्या प्रकृति और कुछ है केवल मात्र वस्तु तो ही सत्य है अब बताते हैं कि उभय किन्या दृश्य तेज न किम तन्मते नोच्यते लक्षणाशूनियमुह इस सपने में जैसे एक खड़ा हम देखते हैं एक मेज देखते हैं कुर्सी देखते हैं गाड़ी देखते हैं चश्मा देखते हैं तो वहां जो चश्मा है घड़ी है मेज है वो चित्त से जुदा है क्या चित्त ही तो उन, उन रूपों में दिखाई पड़ रहा है ये दुनिया में मन अपना बड़ी गड़बड़ मचाता है वो सारी गड़बड़ी मन की है प्रीति होए तो सब अनुकूल दिखता है और द्वेष होए तो सब प्रतिकूल दिखता है एक बार मैं बलिया गया था बलिया बलिया उत्तर प्रदेश के उधर है वो पूर्वी सिरे पे। तो मैं तो बहुत परिश्रम करके गया हो और वहां कोई उत्सव है ये बात हमको मालूम नहीं थे मैं था स्वामी प्रबोधानंद जी थे एक हमारे मित्र हैं प्रबोधानंद जी तो दोनों वहां पहुंचे वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं मेरे पास हैं और मौन रहते हैं बीस तीस वर्ष से तो शंकराचार्य से ही उन्होंने भी दीक्षा ली है तो हम दोनों वहां गए बलिया में दंड दोनों के हाथ में था जब की बात है दोनों दंडी तो जिनके यहाँ हमको जाना था ना वो उस समय उत्सव में बैठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा कि देखो जब हम आए ही हैं मिलने के लिए आए हैं तो ये क्या करना कि अलग हम बैठे और उनको अपने पास बुलवाएं चलो हम लोग उत्सव में चले चले अब हम उत्सव में पहुंच गए महाराज तो वो फिर तो हमारे लिए ऊंचा आसन हो गया और बड़ा स्वागत सत्कार हुआ खूब पधारे खूब पधारे व्याख्यान देने को उन लोगों ने कहा तो व्याख्यान भी दे दिया अब दूसरे दिन हम उनके घर पे जाके ठहरे और व्याख्यान देने लगे वहां उनके घर पे और शहर का झुकाव हमारी तरफ हो गया अब उत्सव में लोग महाराज ऐसे नाराज हुए कि ये तो हमारा उत्सव पहले दिन गए तो बोले उत्सव बनाने के लिए आए अब उन्होंने हमको ना बुलाया था ना हमने निमंत्रण स्वीकार किया था तो दूसरे दिन हम अपने आप नहीं गए है ना जाने का कोई कारण नहीं था अब तो बोले कि ये हमारा उत्सव बिगाड़ने के लिए आए और भरी सभा में कह दिया उन्होंने कि हमारा उत्सव बिगाड़ने के लिए आए देखो हजारों आदमी उधर चले गए हमारा उत्सव घट गया तो ये खबर फिर हमारे पास आई तो मैंने कहा चलो बिना बुलाए ही चलते हैं क्या बात है तो फिर जाके उनकी सभा में बैठ गए हो सबको लेके उनका उत्सव संपन्न हो गया तो ये अपना मन जो है ना ये बड़ी गड़बड़ी करता है बिहारी जी का दर्शन होता है ना वृंदावन में बड़े दिव्य बड़ी दिव्य झाकी होती है वो पर्दा हटाते हैं फिर आता है पर्दा हटाते हैं फिर आता है तो एक आदमी एक दिन गया तो बिहारी जी के भोग आ गया पर्दा बंद हो गया पट बंद हो गया अब वो बिगड़ा कि मैं आया बिहारी जी का दर्शन करने और इन्होंने पट बंद कर लिया जाओ अब हम आएंगे नहीं दर्शन करने को। अब बिहारी जी विचारे तो आप जानते ही हो जैसे हैं है? वो किसी से है ना कोई द्वेष करके अपना पट उन्होंने थोड़े बंद कर दिया वो तो निष्क्रिय निर्गुण मूर्ति है निष्क्रिय निर्विकार नाराज न देश तो अब दूसरा आदमी गया तो उसने देखा कि पट बंद बोले तो आ हा हा हा हा है ना आज ठाकुर जी रात भर जगे होंगे है ना बड़ा परिश्रम किया होगा थक गए होंगे है ना इनको भोजन करके सोना बहुत जरूरी होगा है ना इन्होंने हमको अपना समझा हम तो कल भी मिल लेंगे है ना हमारे आने से पट बंद करके आराम से भोजन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हम बैठेंगे जब इनको सुविधा होगी जब आराम होगा जब मिलेंगे अब एक आदमी बिहारी जी पर नाराज और एक आदमी खुश और बंद हुआ पट तो ये दुनिया में जो अच्छाई बुराई जो राग द्वेष है ना जो सुख दुख मिलता है ये भीतर ये फुरपुराने वाला जो मन है ना ये सपना बना देता हो नया सपना नया सपना बना देता है तो अब यह देखना कि वो चीज जो है उससे सपना हुआ है ना मन से वैसी कल्पना हुई कि वैसी कल्पना का कोई संस्कार था उससे वैसा मन बना तो हम लोग समझो वेदांती लोग तो जरा दूसरी वस्तु का निरूपण करने वाले होते हैं ना ये वस्तु के भावाभाव घड़े का होना और घड़ा का फूटना दोनों जिस मिट्टी में है उसका विवेक करते हैं घड़ा का होना और घड़ा का फूटना जिस साक्षी से मालूम पड़ता है उस साक्षी का विवेक करते हैं तो आप कुम्हार के घर मत पहुंच जाना है ना हमारा घड़े से कोई मतलब नहीं है ये वेदांत में जो दृष्टांत आते हैं वो आपको जुलाहे के घर में या कुम्हार के घर में या लुहार के घर में या सुनार के घर में पहुंचाने के लिए नहीं होते हाँ एक थीसिस लिखने वाले ने लिखा वेदांत पर थीसिस लिखी तो उसने लिखा है कि वेदांत के जितने पंडित थे ये सब लुहार सुनार, है या जुलाहा इसी जाति के सब थे पहले कै, कैसे अथी भाई अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान होते हैं बड़े बड़े खोजी बाबा उनकी खोज के सामने तो हम लोग बिल्कुल चित्त हो जाते हैं है? तो <laughs> उसने कहा कि अगर वो कुम्हार न होते तो घड़े का दृष्टांत न देते जुलाहा न होते तो सूत और कपड़ा का दृष्टांत न देते सुनार न होते तो जेवर और गहने का दृष्टांत नहीं देते ये सब के सब वेदांती जो हैं सुनार लुहार जुलाहा कुम्हार है ना इसी जात के पहले थे हाँ का भाई बिल्कुल ठीक है पर यह दृष्टान्त दे वो आपको कपड़ा बनाना या घड़ा बनाना या जेवर बनाना तो सिखाना नहीं चाहते हैं? वो आपको चाम की पहचान तो बताना नहीं चाहते वे तो एक अद्वितीय तत्व की पहचान कराना चाहते हैं जो हम में और तुम में दोनों में एक सरीखा है ये राग द्वेष मिटाने की युक्ति है है ना ये राग द्वेष बढ़ाने की युक्ति नहीं है साधक के जीवन में प्रत्येक घटना जो आवे और प्रत्येक क्रिया जो हो वो राग द्वेष को मिटाने वाली होनी चाहिए उससे चित्र में शांति आनी चाहिए उससे आग नहीं लगनी चाहिए ना तो वेदांती लोग विचार करते हैं बड़े ढंग से हो आपको मालूम है आपके नाक है इसका पता तो आपको हो ही <laughs> किसी बच्चे से पूछो कि बेटा तुम्हारे नाक है बोले हाँ है, कहा है, है? तो हाथ रख देगा नाक पर देखो जैसे हमने अपनी नाक पर हाथ रख दिया वैसे और नन्हा बच्चा नाक पर हाथ रख देगा तो नाक है कहा है कहाँ है कि ये है अब आप समझो कि वेदांति लोग या दार्शनिक लोग हाथ से जो पकड़ी जाती है ना इसको नाक नहीं मानते हैं कि नाक किसको मानते हैं कि गंधक ग्राहक इंद्रिया गंध जिससे मालूम पड़ता है उस अवजार को उस करण को उस यंत्र को है ना नाक मानते हैं तो हमारे नाक है इसका पता अंगुली से पकड़ के इतना ही चलता हो है ना जब गंध मालूम पड़ती है कि ये गुलाब है ये कमल है ये इत्र है ये ये बेला है ये चमेली है दुर्गंध है सुगंध है है ना ये जिससे मालूम पड़ता है उसको बोलते हैं नाक बोले नाक हमारे है इसका पता कैसे चला बोले जब गंध मालूम पड़ा अच्छा गंध है यह कैसे मालूम पड़ा बोले नाक से मालूम पड़ा तो गंध होने से नाक मालूम पड़ी और नाक होने से गंध मालूम पड़ा इसमें कौन प्रमाण है और कौन प्रमेय है है ना तो बोले नाक प्रमाण है और गंध प्रमेय है बोले तो प्रमेय के बिना तो प्रमाण की सिद्धि नहीं होगी अगर गंध नहीं हो तो नाक है ये कैसे मालूम पड़े अच्छा नाक ना हो तो गंध कैसे मालूम पड़े क्या तो ये दोनों एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं बोला ये दोनों एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं नाक और गंध ये दोनों एक ही परिवार के हैं बोला ये जहां जहां मिट्टी है ना शरीर में पांव से लेके नाखून तक पृथ्वी का होना पार्थिव तत्व का होना यह नासिका और गंध दोनों का दोनों का उद्गम कौन सा है पृथ्वी तत्व हो अब तत्व की दृष्टि से पृथ्वी है वही विषय हो करके गंध और वही इंद्रिय हो करके नासिका तो पृथ्वी तत्व में न गंध है न नासिका है ये पृथ्वी तत्व में गंध और नासिका दोनों परस्पर सापेक्ष हैं एक से दूसरे की सिद्धि होती है तो असल में पृथ्वी तत्व से जुदा न गंध है ना नाक है अब ये देखो ये कार्य कारण भाव की पद्धति से ये बात बताई नाक के बिना गंध की सिद्धि नहीं और गंध के बिना नाक की सिद्धि नहीं लेकिन हम ये आपको कोई अख्तार बनाना नहीं चाहते हैं कि आप गंध और नासिका का अनुसंधान करें देखो हमारे अनुसंधान की पद्धति यह है कि चाहे कोई भी मशीन आप लगा लो यंत्र लगा लो अभी तो नाक जुड़ी है शरीर के साथ आप कोई यंत्र कोई भी यंत्र अपने साथ जोड़ लो उसके द्वारा जो भी चीज मालूम पड़ेगी वो हमको मालूम पढ़ना चाहिए कि नहीं अगर हमको मालूम ना पड़े तो मशीन पट्टी क्या करेगी है? हमको मालूम पढ़ना चाहिए ना खुरदबीन से बड़ी महीन चीज दिखती है लेकिन वो खुरदबीन के साथ साथ हमारी आंख से हमको मालूम पढ़नी चाहिए ना खुरदबीन को मालूम पड़ गई और हमको मालूम नहीं पड़ी तो वो क्या किसी काम की रही है? अच्छा दूरबीन से बड़ी दूर की चीज दिखती है क्या ठीक है दूरबीन बिचारी तो देख रही है हैं? लेकिन हमारी आंख दूरबीन में लगी हुई नहीं है और हमारे चित्र को नहीं मालूम पड़ती है तो वो दूरबीन किस काम की? ज्ञान अध्यात्म में होता है इस बात को आप ध्यान में रखो ना है ना जैसे एक रोशनी एक बहुत चमकदार मूर्ति सामने रखी हुई है और बीच में कैमरा रखा हुआ है, है। वो मूर्ति अपना प्रतिबिंब डाल रही है कैमरे में ये ठीक है बोला और कैमरा मूर्ति का प्रतिबिंब ग्रहण कर रहा है ये भी ठीक है लेकिन वो कैमरे से लिया हुआ प्रतिबिंब और वो मूर्ति और वो कैमरा यदि किसी चैतन्य को मालूम न पड़े तो क्या उसका मालूम पड़ना वो मशीन और वो प्रतिबिंब और वो कैमरा किसी काम का है चंद्रलोक में गया हुआ राकेट चित्र लेकर वहां से भेजे और वो मनुष्य को ग्रहण न हो मनुष्य को मालूम न पड़े तो वो क्या किसी काम का तो मूल तत्व जो है वो चैतन्य है और ये जो इंद्रिय और विषय है ये जो कारण और करण के द्वारा गम्य पदार्थ हैं ये परस्पर सापेक्ष हैं इसी से किन तदस्ती न किसी ने प्रश्न किया कि क्या वो बाहर का दृश्य है क्या वो ग्रहण करने वाला करण है बोले ना नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध, सिद्ध होने वाले ये तस्वीर लेते हैं ना खास तरह की हो जितनी दूरी कैमरे को चाहिए अगर उतनी दूरी न होए है तो ना एक कैमरा जिससे तस्वीर लेते हैं उससे दो मील दूर की तस्वीर ले तो आएगी एक मील दूर की तस्वीर ले तो आएगी कि नहीं आएगी तो वो दूरी सापेक्ष हो गई ना और इतनी देर में ही न ले ले थो, थोड़ी मशीन रुक जाए तो, तो क्या वो चित्र आवेगा तो बिना एक निश्चित देरी के और बिना एक निश्चित दूरी के हैं? और बिना एक मनुष्य के लिए प्रयोजनीय हुए और बिना एक मनुष्य की आंख से मालूम पड़े उस चित्र की कोई कीमत नहीं होती तो शरीर में चाहे सब जगह नाक बना ली जाए पृथ्वी तत्व है न का रसायन बना करके उसका इंजेक्शन ऑपरेशन लगा के सब जगह नाक ही नाक बना ले गंदी गंद मालूम पड़े सब जगह जी भीब जीव बना लेख बना लें रूप दिखने लगे सब जगह त्वचा बना लें स्पर्श का अनुभव होने लगे हई है, है त्वचा तो सब जगह कान बना लें ग्रहण होने लगे लेकिन जिसको ग्रहण होता है अगर वो इंद्रिय और विषय दोनों से निरपेक्ष होकर दोनों से जुदा ना हो तो इन दोनों की सिद्धि नहीं होती है तो दक्षिणात्य जो पाठ है गौड़ कारिका का वो किम तदस्ती अच्छा ऐसा है हो एक हमारा इधर का औदिच्य पाठ है और एक दक्षिणात्य पाठ है दोनों का अभिप्राय एक है किन तदस्ती चोच्यते जो चीज बिना एक खास अपेक्षा के सिद्ध नहीं होती एक खास करण की एक खास स्थिति के बिना जिसकी सिद्धि नहीं होती वो वस्तु क्या है कब वो वस्तु है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि लक्षणा शून्य मुभय दोनों में कोई लक्षणा कोई लक्षणा नहीं है न लक्षणा शून्य मुभय लक्षणा माने प्रमाण ये आप देखो संसार में ऐसा मानते हैं कि बाहर वाली चीज अपना अपनी रोशनी डालती है हमारी आंख में तब हम उसको देखते हैं कैमरे की के तरफ और भीतर बैठ के कोई आंख की ओर देखता है तब वो है ना तब वो ग्रहण करता है कि अमुक चीज है ये अद्भुत लीला है वैसे पहले के दार्शनिकों में इस बात को लेकर बहुत मतभेद था कि आंख की रोशनी जाती है चीज में कि चीज की रोशनी आती है आंख में इस बात को लेकर पहले दार्शनिकों में बड़ा विवाद था हो, लेकिन अब यह प्रायः निश्चित प्राय हो गया है कि वेदांतियों ने जैसा माना है है ना कि वस्तु का प्रतिबिंब ही नेत्र आदि इंद्रियों में पड़ता है यही सर्वमान्य है ये जैसे बंदूक की आवाज होती है न? ना तो गोली पहले लगती है और उसकी आवाज कान में पीछे पड़ती है चल के आती है हाँ। आंख गोली की चिंगारी जब देखेगी उसमें और सुनाई पड़ने वाली चीज में फर्क पड़ता है एक बात हम देखते थे वृंदावन में अभी इसी बार इस बार या पहली बार गए तो वहां की म्युनिसपैलिटी रेडियो बजाती है बोला न तो सुनाई पड़ता है तो हमारे यहाँ के रेडियो में वही प्रोग्राम आ रहा दिल्ली से और म्युनिसपैलिटी के रेडियो में वही प्रोग्राम आ रहा दिल्ली से तो उसमें फर्क पड़ता था एक सेकेंड का फर्क पड़ता था क्यों फर्क पड़ता था कि म्युनिसिपैलिटी का रेडियो हमारे घर से मील भर दूर था तो वहां से आवाज निकल के हमारे पास पहुंचती थी और हमारे रेडियो की आवाज निकल के हमारे कान में पहुंचती थी उसमें समय का अंतर पड़ जाता था और म्युनिसिपैलिटी के रेडियो में और हमारे रेडियो में तो करीब करीब बराबर पड़ती थी, लेकिन वो जो वहां के लाउड स्पीकर से आवाज फेंकी जाती थी उसमें और हमारे लाउड स्पीकर से फेंकी हुई आवाज में है ना वो समय का अंतर पड़ जाता था अच्छा एक जहाज हम जो दो फरलांग दूर खड़ा है पानी में और एक जहाज किनारे पर फरला खड़ा है दोनों ने अपना भोंपू बजाया कि अभी दोनों छूटेंगे ठीक एक क्षण में बजाया लेकिन क्या हमने दोनों को एक ही क्षण में सुनाई वो दो फरलांग वाली आवाज देर में पहुंची और किनारे वाली आवाज जल्दी पहुंची मालूम ऐसा पड़ता है कि दोनों एक साथ दोनों एक साथ बोल रहे हैं या सुनाई पड़ रहे हैं तो ये संसार की सारी वस्तुएं दूरी माने देश की अपेक्षा रखती हैं देरी माने काल की अपेक्षा रखते हैं क्रिया की अपेक्षा रखते हैं इंद्रिय की अपेक्षा रखते हैं और इंद्रियां भी अपने विषय की अपेक्षा रखती हैं इसलिए एक को छोड़कर के दूसरे की कोई पहचान अगर बनाना चाहो तो वो पहचान नहीं बन सकती है ना दुनिया में मर्द हैं इसलिए औरत की सिद्धि होती है और औरत हैं इसलिए मर्द की सिद्धि होती है अगर दो जाति न हो ना ये दो लिंग न हो तो ये यही बोलते होंगे ना लिंग तो बोलते होंगे ना ये स्त्री पुरुष में लिंग भेद है ये अगर दो लिंग न हो तो एक लिंग की सिद्धि नहीं होगी पुरुष के बिना स्त्री के पेट में बच्चा रहता है ये सिद्ध नहीं हो सकता और स्त्री के बिना पुरुष के पेट में बच्चा नहीं रहता है ये भी सिद्ध नहीं हो सकता तो ये परस्पर सापेक्ष जो वस्तुएं हैं संसार में नारायण इनका स्वतंत्र लक्षण किसी का नहीं बनता लक्षणा मुभयम लक्ष्यते अनया इति लक्षणा प्रमाणम लक्षणा माने लखाने वाला प्रमाण वस्तु के बिना प्रमाण नहीं और प्रमाण के बिना वस्तु नहीं ये जो लोग चित्तवादी होते हैं ना वो कहते हैं पहले प्रमाण है पीछे वस्तु है और जो बाहार्थवादी हैं वो कहते हैं पहले वस्तु है पीछे प्रमाण है वो जैसे आप आ, क्या नाम है फिर मार्क्स को तो पदार्थवादी दार्शनिकों में उतना ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं है आ, वो तो समाज समाज के दार्शनिक हैं ना वर्ग के दार्शनिक हैं उनको तो लेकिन उनके भी सिद्धांत का जो मूल है वो अर्थ है माने वस्तु उनके वस्तु में से इंद्रिय उत्पन्न होती है वस्तु में से मन उत्पन्न होता है वस्तु में से चैतन्य उत्पन्न होता है वस्तु में से मनुष्य की उत्पत्ति होती है भौतिक वस्तु ही उनके मुख्य है और ये हमारे जो ईश्वरवादी है विज्ञानवादी है चित्तवादी है दृष्टि सृष्टिवादी है जीव हैं, है चैतन्यवादी हैं तो वो जो हैं, वो मानते हैं कि पहले चैतन्य और पीछे बाह्य पदार्थ ये मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हमको ही मालूम पड़ते हैं हमको मालूम पड़ते हमारे मालूम पड़े बिना तो कुछ सिद्ध हो ही नहीं सकता तो ये जो दार हैं, है हैं है, ऐसे जो जड़वादी दार्शनिक है वो भौतिक पदार्थ प्रधान है और जो सूक्ष्मी दार्शनिक हैं, वो अंत पदार्थ प्रधान है वही वेदांति क्या पदार्थ प्रधान है? है ना? बोले कि ये सापेक्ष वस्तु को निरपेक्ष तत्व वेदांती नहीं मानते इनके असल में ये हमारे तात्विक परिभाषा में तात्विक परिभाषा में न इंद्रियां हैं और न तो विषय हैं। न तो अंतकरण है और न तो अंत का दृश्य है क्योंकि इनका लक्षण ही परस्पर सापेक्ष है लक्षण शून्य मुबय तो बोले अच्छा भाई आत्मा का कोई लक्षण हो तो देखो जितनी बात कही जाती है संसार में वो दूसरे से अलग करने के लिए काम जो किया जाता है ना वो वस्तु का विवेक करने के लिए किया जाता है आ, कल आपको शाम को वहां सुनाया था है? कि आखिर आत्मा को ब्रह्म क्यों कहा जाता है ये बिल्कुल वेदांत की बात है हो, है ना बोले आत्मा में परिच्छिता की जो भ्रांति है है ना ये स्वभावसिद्ध, अनादि अविद्यासिद्ध सिद्ध भ्रांति है परिच्छिता की। तो इसके निवारण के लिए विचार सिद्ध ब्रह्मत्व का आरोप किया जाता है परिच्छिनता की कल्पना काट देने के बाद न ब्रह्म शब्द की जरूरत रहती है न ब्रह्म प्रत्यय की जरूरत रहती है कल वहां आपको सुनाया था तो किसी को कुछ भी कहा जाता है तो एक चीज से अलग करने के लिए कहा जाता है तो जहां एक से दूसरे को अलग करना है वहां व्यवहार है ना वहां परमार्थ नहीं है इसको इसमें मिला दो या इसको इससे जो अलग कर दो ये दोनों व्यवहार है विवेक व्यवहार साधक है और अविवेक का व्यवहार बाधक है, है। एक सज्जन ने तो विवेक नष्ट शब्द का प्रयोग किया हो विवेक नष्ट आपको अच्छा लगता है कि नहीं विवेक नष्ट शब्द जो विवेक के कारण नष्ट हो गया हो उसका नाम होगा विवेक नष्ट और मूर्ख किसको कहेंगे बोले नष्ट विवेक हां वो बहुव्रीही समाज से ही वहां अर्थ का बोध होगा नष्टो विवेको यस्य। और जब विवेके नष्ट करोगे न तो गड़बड़ा जाएगा काम तो लक्षणा लक्षणाशून्य तो भाई घट है सत्य की घटाभाव है सत्य का बोले दोनों आपेक्षिक है ना जिसको घट का ज्ञान नहीं है उसको घटाभाव का तो ज्ञान ही नहीं होगा अच्छा नाक सत्य है कि गंध सत्य है बोले बिना नाक के गंध नहीं गंध के बिना नाक नहीं दोनों सत्य नहीं है अच्छा तो चित्त सत्य है कि विषय सत्य है? है ना बोले विषय के बिना चित्त में आकार नहीं है ना चित्त नहीं और चित्त के बिना विषय नहीं इसलिए चित्त और विषय दोनों ही सत्य नहीं है क्या ठीक है तब तो शून्य बाद की प्रसक्ति हुई ना बोले ना ना इन दोनों के भाव और अभाव को जो जानता है है ना वो निरपेक्ष सत्य है वो है ना उसमें जानने का आरोप तो इनकी दृष्टि से है पने का परंतु जब ज्ञे का बाध हो गया और ज्ञातृत्व की भी निवृत्ति हो गई तो ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र चैतन्य जो है वो स्वतः सिद्ध हो गया अब बोले फिर ये चित्त और चैत्य ये दोनों ग्रहण कैसे होते हैं कि ये मन है और ये मन का विषय है तो बोले कि तन मते नैव गृहते तन मत नैव का अर्थ क्या है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि मन है और विषय है ना आप कहोगे तो कि दुख नहीं है तो दुख नहीं है दुनिया में कहीं दुख नहीं होता तनमते नहीं व गृहते हम दुख के साथ अपने आप को तन्मय कर देते हैं अपने को दुखाकार कर देते हैं तब दुखी हो जाते हैं है दुनिया में सुख भी कहीं नहीं है वो अपने को सुखाकार करते हैं तब दुनिया में सुखी हो जाते हैं और ये देखो इसमें छुट्टी हो गई क्या कि तुम चाहे अपने को दुखी बना लो चाहे अपने को सुखी बना लो ये छुट्टी नहीं मुक्ति हो गई हो ये स्वातंत्र हो गया है ना तो जिसको आदत पड़ती है हर बात में से दुख निकालने की है ना वो दिन भर में 50 दफे दुखी होगा 50 दफे सुखी होगा और जो आदत डाल लेगा कि हम सुखी सुखी पने का ही अभ्यास करेंगे वो अपने अभ्यास से सुखी रहेगा और यदि ये सोचे कि ना हम दुखी होंगे ना सुखी होंगे अरे भाई ये सिनेमा के दृश्य ये सपने के दृश्य आते जाते रहते हैं इनमें क्या सुखी होना इनमें क्या दुखी होना क्यों फंसना इनमें तो नारायण कहीं ना सुख न दुख तो ये नहीं वृत्ति गट के बिना घट का ग्रहण नहीं होता और घट के बिना घटाकार वृत्ति नहीं होती इनमें घट प्रमाण है और घटाकार वृत्ति प्रमेय है कि घटाकार वृत्ति प्रमाण है घट प्रमेय है मे से मान की सिद्धि है कि मान से मे की सिद्धि है ये बात ये बात बिल्कुल नहीं बनती है यथा स्वप्न मयो जीवो जायते मृयते पिचो तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति भवंति नवंति जैसे स्वप्न में कीड़ा मकोड़ा खटमल आदमी स्त्री पुरुष विवाह शादी है न होती है पैदा होते हैं ये सब और मर जाते हैं बोले ऐसे ये संसार में जो जीव दिखाई पड़ते हैं पैदा होते हैं और मर जाते हैं बल्कि एक बात और हम सपने की आपको सुना दे अगर सपने में किसी की मौत दिखती हो ना अपने इष्ट की मित्र की हाँ। कई बार लोग आते हैं हे महाराज है ना हम अपने इष्ट की मौत देखी ना अपने प्यारे की मौत देखी हमारा मित्र मर गया हमारी पत्नी मर गई हमारा पति मर गई रोते हुए आते हैं वो सपने में देखे तो उनको क्या बताना पड़ता है स्वप्न शास्त्र की रीति से उनको बताते हैं क्या बताते हैं कि स्वप्न में जिसकी मृत्यु दिखती है उसकी आयु लंबी होती है ये स्वप्न शास्त्र में लिखा है हो देखो जिसने लिखा होगा वो कितना बुद्धिमान होगा आप समझ लो है ना वो बहुत अकलमंद होगा सपने में अगर किसी की मौत दिखे तो यह समझना कि वो मरेगा नहीं अभी उसकी आयु बहुत लंबी होगी ये स्वप्न शास्त्र में लिखा है सूचना है क्यों कि वो उसके मृत्यु का दुख होना जो प्रारब्ध में था ऐसे समझो वो तो बहुत हल्का था उसको तुमने स्वप्न में ही भोग लिया अब जागृत में नहीं भोगना पड़ेगा उस कर्म फल से तुमको छुट्टी मिल गई जिसकी मौत स्वप्न में दिखती है वो जागृत में जल्दी नहीं भरता है ना उसकी आयु बहुत लंबी ऐसी ऐसी स्वप्न की बहुत बुद्धिमान आदमी होगा स्वप्न में मरने का जो दुख हुआ उसको जागृत में उसने तुरंत मिटा दिया कि आयु बढ़ गई है ना वो स्वप्न शास्त्र का बहुत विद्वान होगा वो वो सृष्टि शास्त्र को समझता होगा जैसे कोई माया से जीव बना दे मणि से मंत्र से औषध से है ना जीव बना दिया जाए थे वो पैदा भी होता है मर भी जाता है और ये क्या नाम है एक गंधी बाबा थे बनारस में आप लोगों ने नाम सुना हो कोई सुना हो आ, हम जब पढ़ते थे काशी में जब वो थे उनका नाम गंधी बाबा था गंधी बाबा स्वामी विशुद्धानंद जी है ना गोपीनाथ कविराज के है ना गुरु प्रथम गुरु नारायण तो, <laughs> तो उनके पास किसी ने लाके मरी हुई चिड़िया उनके सामने रख दी महाराज जिंदा कर दो अब वो महाराज कुछ किया, डाली उसके ऊपर नजर डाली एक था उनके पास जादू का उसकी रोशनी डाली तो चिड़िया जिंदा हो गई बड़े जादूगर थे वो वो वो जो आया था ना जिसने गुप्त भारत की खोज लिखी पाल ब्रंटन है ना पाल ब्रंटन ने उनको बनारस का जादूगर ही लिखा है आ, गुप्त भारत की खोज करने आया था तो उनके लिए जो उसका अध्याय है यही है बनारस का जादूगर वो तो महाराज विचित्र ही कर देते थे एक बार गोपीनाथ कबिराज उनसे वेदांत की बात कर रहे थे तो वो समझा रहे थे कि वेदांत दृश्य जो है संसार के में क्या तो बड़े जादूगर थे गोपीनाथ कविराज ने कहा महाराज ये देखो ये गुलाब का पौधा यहाँ है इसमें गुलाब का फूल खिला है ये गुलाब का पौधा है मैं पहचान रहा हूं है? ये मिथ्या कैसे है तो हंसने लगे फिर सिखाने फिर बताने लगे कि भाई मिथ्या उसको नहीं कहते हैं कि जो न दिखे दिखने वाले पदार्थ को भी मिथ्या कहते हैं स्वभाविकरण भाष मान है ये गुलाब का फूल जिस देश में जिस काल में जिस धातु में जिस आकार में दिख रहा है उस आकार में है नहीं पांच मिनट के बाद पूछा कि कबीराज वो गुलाब का पौधा कहा है तो देखा उन्होंने तो गुलाब का पौधा नहीं था चंपा का पौधा था वो तो है ना ये जादू का खेल इसका नाम जादू का खेल है माया तो मायामयो जीवो जायते मृत पिच ये मंत्र के प्रभाव से औषध के प्रभाव से मनोबल के प्रभाव से मानसिक शक्ति के प्रभाव से है ना ये जादू के खेल दिखाए जाते हैं इसी जादू के खेल में ये जीवों की उत्पत्ति भी होती है और मृत्यु भी होती है इसी दृष्टि से देखो तो ये सब के सब जीव एक दृष्टि से है भी और एक दृष्टि से नहीं भी है निर्मित को जीवो नारायण अब निर्मित को जीवो का जीवो का अर्थ क्या है कि ये डॉक्टर लोग जो है नारायण ना रासायनिक लोग है ना ट्यूब में जीव बना देते हैं हो है ना ये रसायन मिलाया वो रसायन मिलाया ये किया वो किया है ना एक पैदा कर दिया निर्मित निर्मितक माने बनावटी कृत्रिम जीव एक कृत्रिम जीव बना दिया वो पैदा भी होता है और मर भी जाता है तो जैसे कृत्रिम जीव की उत्पत्ति और मृत्यु होती है जैसे जादू के खेल में जीव की उत्पत्ति और मृत्यु होती है जैसे स्वप्न में जीव की उत्पत्ति और मृत्यु होती है ये जागृत में जो जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु है बिल्कुल वैसी है तत्व में न जन्म है और न तत्व में मृत्यु है कोई बंधन सृष्टि में नहीं है हो ये मनी अपने मनी जो है ना वो सब करते रहते हैं न कश्चित जायते जीव संभव नीत ए तंचिन न जायते ये श्लोक पहले आया हुआ है अद्वैत प्रकरण के अंत में अद्वैत प्रकरण का अंतिम श्लोक बहुत करके यही है न न कशित जायते जीव ये जो तुम जीव जीव जीव मान करके बैठे हो इसमें है, एक बात ध्यान देने लायक तो है सपने में तुम अपने को जीव मानते हो कि नहीं जब सपना देखते हो यात्रा करते हो बद्रीनाथ में स्नान करते हो या क्लब में हफते खेलते हो या विदेश जाते हो या सड़क पर चलते हो या किसी के मरने पर रोते हो या जन्मने पर फंकते हो तो उस समय तुम अपने को जीव मानते हो कि नहीं मानते हो क्या भाई मानते तो, तो है तो क्या वहां किसी जीव की उत्पत्ति होती है क्या उसका कोई पूर्व जन्म है क्या उसका कोई उत्तर जन्म है क्या उसका कोई रिश्तेदार है एक पति पत्नी हो स्वप्न में एक दिन अपने ब्याह की मना रहे हैं। कितने बरस हुए बोले अब बारह बरस हो गया हमारा ब्याह अब उस सपने में जो ब्याह की बर्षगाठ मनाई गई तो क्या बारह बरस हुए थे अच्छा उनकी उम्र कितनी थी है ना बोले अड़तीस 30 बरस के दोनों हैं और 12 12 बरस प्या हुए हो गया तो है वो 38 बरस के हैं तो वहां क्या कोई जीव उत्पन्न हुआ है न कश्चित जायते जीवा ये असल में जो जीव चैतन्य जिसको बोलते हैं ये यदि मूल चैतन्य से अलग करके देखे ना इसको तो एक रासायनिक प्रक्रिया ही है ये भी रासायनिक प्रक्रिया शब्दकार तो आप लोग समझते होंगे है ना यदि अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है ना अद्वितीय चैतन्य से अलग करके जीव को कुछ देखना हो है, है? तो वो केवल रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न है ना एक कीड़ा है और कुछ नहीं है नार तो ना कश्चित जाए थे जीवा कश्चित जीवा स्वर्गी नारकी बोला न ना स्वर्गी जीव उत्पन्न होता है न ना नारकी न ना कीट पतंग पक्षी पशु दैत्य दानव देवता मनुष्य गंधर्व पैदा होते हैं न और कोई अस्य संभवो न भी देते बोला उत्पत्ति है ही नहीं इसकी ये अनुत्पन्न सत्य है इसका ही है संभव ये ब्रह्म सत्य है ये सचमुच ब्रह्म ही है ये तुम सीख जान लो बोला ये समझ लो और एक जीव अगर अपने को ब्रह्म जान ले तो इससे उत्तम ज्ञान इससे उत्तम सत्य और कोई नहीं हो सकता असल में गुरु कहते ही वही उसी को है वो, ना जो जीव को परिच्छिता का भ्रम मिटा करके उसको अपरिचिन्नता का ज्ञान करा दे अज्ञान मिटा दे ये वस्तु संसार में कोई नहीं दे सकता है ना भले कोई खजूर का फल पेड़ पर चढ़ के तुम्हारे लिए तोड़ ले आवे ये हो सकता है कि भले तुम्हारे लिए कोई आसमान के तारे तोड़ के दे है ना ऐसी आणविक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाए कि एक तारे को चंद्रमा को धीरे धीरे धीरे आकृष्ट करके धरती पर बुला लिया जाए ऐसी वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है कि एक ग्रह को एक नक्षत्र को एक तारे को चाहे तो वहां से आकर्षण शक्ति के द्वारा धीरे धीरे खींच लें धरती पर ऐसा तुम्हारा कोई प्यारा दुनिया में हो सकता है बड़ी खुशी हो सकती है तुमको उससे लेकिन तुम्हारे जीव पने को मिटा दे नारायण है जिसमें तुम्हारे पाप का पुण्य का सुख का दुख का नरक का स्वर्ग का राग का देश का समूचा बंधन निवृत्त हो जाए नारायण ऐसा हितकारी इस वेदांत के सिवाय दूसरा कोई नहीं है एक तत्तम सत्यम यत्र किंच जायते सर्वोत्तम सत्य क्या है कि सर्वोत्तम सत्य ये है कि जन्म और मृत्यु का झगड़ा ही नहीं है जित्र किंचित न जायते न किंचित मियते जहाँ जन्म और मृत्यु का झगड़ा नहीं है वही परम सत्य है चित्त स्पंदित में ग्राह्य ग्राहकवद्वयम् वयम चित्तम नित्यम् नित्यम असंगम तेन की ज्योस्तिकल संवृत्तिया परमार्थे नास्तौ चित्त स्पंदित परमार्थतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म आत्म और उसके सिवाय जो मालूम पड़ता है सो सब क्या है का मन का हिलना है मन का हिलना ये मन जो तुम्हारा कभी इस पर और कभी उस पर जाता है भक्ति रसाम में हंसी उड़ाई है वो मथुरा की स्त्रियों की बोला क्या हंसी उड़ाई है कि जब बलराम श्री कृष्ण दोनों मथुरा की सड़क पर से निकले ना तो दोनों नाचते हुए गाते हुए बजाते हुए मंडली के साथ हो शहर के लोगों को जैसा तमाशा कर शहर के लोग तो बड़े सभ्य होते हैं अब वो सड़क पर नाचते हुए थोड़े चले है ना आगे ऐसा जमाना आने वाला है ये बीटल्स जो हो गए ना ये फैल गए ना क्या क्या बोलते हैं इनको है ना तो अब शहर के सभ्य लोग भी सड़क पर है ना पार्क में नाचते गाते हुए चलेंगे कि ये बात ठीक है पर अभी तक जो सभ्यता की धारणा थी उसमें शहरी लोग नागरिक लोग क्लब में तो नाचते थे है ना लेकिन सड़क पर नहीं नाचते थे वाला, अब तक अब तक सभ्यता की धारणा ये थी नारायण लेकिन अब तो ऐसा हो गया तो तो श्री कृष्ण जब मथुरा में प्रविष्ट हुए और सड़क पर नाचते हुए गाते हुए बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ जब चलने लगे बलराम और श्री कृष्ण तो छज्जे पर स्त्री आ गए आ गए तो कभी बलराम दिखें गोरे गोरे और बड़े लंबे तगड़े महाराज बड़े स्वस्थ हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ है ना और कभी सांवरे सलोने श्री कृष्ण दिखे तो दोनों सड़क पर कभी वो दिखे कभी वो दिखे तो वहां के स्त्रियों की दशा का जो वर्णन किया है भक्ति रतावर सिंधु ने